श्री गर्गसिंहता श्री वृंदावन खंड छठा अध्याय अघासुर का उद्धार और उसके पूर्वजन्म का परिचय श्री नारद जी कहते राजन एक दिन बाल बालों के साथ बछड़े चराते हुए श्री हरि कालिंदी के निकट किसी रमणीय स्थान पर बालोचित खेल खेलने लगे उसी समय अघासुर नामक महान दैत्य एक कोस लंबा शरीर धारण करके भीषण मुख को फैलाए वहाँ मार्ग में स्थित हो गया दूर से ऐसा जान पड़ता था मानो कोई पर्वत खड़ा हो वृंदावन में उसे देखकर सब ग्वाल बाल थाली बजाते हुए बच्छों के साथ उसके मुंह में घुस गए उन सबकी रक्षा के लिए बलराम सहित श्री कृष्ण भी अगासुर के मुख में प्रविष्ट हो गए उस सर्प रूप धारी असुर ने जब बच्छड़ों और ग्वाल बालों को निगल लिया तब देवताओं में हाहाकार मच गया किन्तु दैत्यों के मन में हर्ष ही हुआ उस समय श्री कृष्ण ने अगासुर के उदर में अपने विराट स्वरूप को बढ़ाना आरंभ किया इससे अवरुद्ध हुए अघासुर के प्राण उसका मस्तक फोड़कर बाहर निकल गए मित्लेश्वर फिर बालकों और बछड़ों के साथ श्री कृष्ण अगासुर के मुख से बाहर निकले जो बछड़े और बालक मर गए थे उन्हें माधव ने अपनी कृपा दृष्टि से देखकर जीवित कर दिया अघासुर की जीवन ज्योति श्याम घन में विद्युत की भांति श्री घनश्याम में विलीन हो गई राजन उसी समय देवताओं ने पुष्प वर्षा की देवर्षि नारद की मुख से यह वृत्तांत सुनकर मिथलेवर बहुलास्व ने कहा राजा बोले देवर्षि यह दैत्य पूर्व काल में कौन था जो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में विलीन हुआ अहो कितने आश्चर्य की बात है कि वह दैत्य वैर बांधने के कारण शीघ्र ही श्रीहरि को प्राप्त हुआ श्री नारद जी कहते हैं राजन संघासुर के एक पुत्र था जो अग नाम से विख्यात था महाबली युवा अवस्था में अत्यंत सुंदर होने के कारण साक्षात दूसरे कामदेव सा जान पड़ता था एक दिन बलिया पर जाते हुए अष्टावक्र मुनि को देखकर कर अगासुर जोर जोर से हंसने लगा और बोला यह कैसा कुरूप है उस महादुष्ट को साप देते हुए मुनि ने कहा धर्मते तू सर्प हो जा क्योंकि भूमंडल पर सर्पों की ही जाति कुरूप एवं कुटिल गति से चलने वाली होती है जो ही उसने यह सुना उस दैत्य का सारा अभिमान गल गया और वह दीन भाव से मुनि के चरणों में गिर पड़ा उसे इस अवस्था में देखकर मुनि प्रसन्न हो गए और पुनः उसे वर देते हुए बोले अष्टावक्र ने कहा करोड़ों कन्दर्पों से भी अधिक लावण्यशाली भगवान श्री कृष्ण जब तुम्हारे उदर में प्रवेश करेंगे तब इस सर्प रूप से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत अभासुर का मोक्ष नामक छठा अध्याय पूरा हुआ